सूत्र वार्तिक अध्याप अनाध्याप जो अत्यंत तो सार्थिक है वो प्रातिपदिक से ऐसे तद्धित प्रत्यय के पहले तो प्रातिपदिका अधिकार है ज्ञा प्रातिपदिका फिर भी सुबंध श की उत्पत्ति होती है सुबंध श उत्पत्ति का ज्ञापक है कि सूत्र मान मालूम है किसको ज्ञापक हो सुबंत से तथित तो उत्पत्ति उसका ज्ञापको कोई सूत्र है बोलो नहीं किस को मालूम नहीं बोलो घ काल तनिषु काल नाम ये आदर खाना बताया था उस टिप्पणी में कहीं से दिखाया था घ काल है हाँ हाँ टिप्पणी में काल से से है काल तनुषुकाल नाम निश्चित से ये ज्ञापक है सुबंध बताया था उसमें जो सुबंध सप्तमी के आलू के विधान किया हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, प्राणी तनालू किया वो है वो ज्ञापक सुबंध से तथित उत्पत्ति जो अत्यंत सार्थक है वो प्रातिपदिक से जैसे सर्व के सर्वप्रातिपदिकार्थिक वो तो प्रातिपेदिक सोच जाएगा प्रज्ञाधि भी स्वार्थ में है किन्तु ची प्रत्यय अत्यंत सार्थिक नहीं है कि अभूत तद्भाव आदि अर्थ है ऐसे सुबंत से यहाँ जो डाच प्रत्यय भी ये भी सुबंत से है यद्यपि अव्यक्त का अनुकरण है अव्यर्थ का अनुकरण करने पर अनुकरण अनु पक्ष में थोड़ा मतभेद है कहीं भेद पक्ष अभेद पक्ष ये सब सिद्धांत को बताएंगे सुव भेद अभेद दो प्रकार है तो उसमें एक पक्ष में प्रतिथिवेद संज्ञा है और आदि उत्पत्ति होती है एक पक्ष नहीं होती है जैसे सर्व विश्व उभादि है गणपाठ शब्द गण में जो शब्द का पढ़ा पाठ हुए है सुभंत नहीं है सर्व विश्व उभाधि से पढ़ा गया सुभंत नहीं भू सत्तायाम ऐ भू एध धातु जो पढ़ा गया सुभंत नहीं तिंगत में नहीं भाषिकार महाभाषिका ने कहा अपदम न प्रविंजित पद संज्ञा के बिना प्रयोग नहीं होना चाहिए किंतु गणपाठिन जो शब्द कोई पद संज्ञा नहीं सुगंध नहीं तिगंत भी नहीं सर्वाधि गण में हो भुहादिगण में हो पदसंज्ञा नहीं सुबंध तिंगंत नहीं किंतु प्रयोग क्या किया गया उसी विषय में सिद्धांत कौन दे बताएंगे तो यहाँ अव्यक्त का अनुकरण करते समय जैसे इति शब्द जोड़ देंगे तो प्रथमांत होगा इति शब्द नहीं तो द्वितीयांत ही द्वितियांत होने पर भी ये श्रत करोते दिया सुको ही स्वम और लुक हो जाता है सुवंत होने पर लुक हो जाता है तो आगे श्रवण नहीं होता है जिसे दिया किम श्रद्ध करोती श्रद्ध सुवंत है, द्वितीयांत होने पर लुक हो गया नपुंसकों से सामान्य तो सुबंत से होता है अव्यक्ता अव्यक्त सानुकरण हो दजवर आर्धात् आधा दुवच हो कम से कम तो इति शब्द पर में नहीं तो दा, दाच हो तो डा डाच होगा ऐसे शब्द है पटत करोती पटत करोती पटत शब्द से आम आएगा द्वितीयंत कर्म है समन्न अपन सा होकर पटत करोत रहेगा तो अलौक्य विग्रह करने तो पटत अम और वहाँ सत्र लग जाए पहले डाच करने के लिए हो पहले द्वित्य हो जाएगा डाची विभक्शित दे बहुल डाच करने के बाद इतनी नहीं करने के लिए पहले तो आधा में दोष होना चाहिए द्वित्य होने के बाद पटत तो पटत तो बनेगा आधा में दोष होगा इसलिए डाची विभक्षित है विभक्ष होने पर द्वित्व हो जाएगा द्वित्य होने के बाद फिर डाच होगा कृततीत से प्रतिपेद संज्ञा सुखदा हो जाएगा पठत पठत रहेगा आगे करोते अलग सोते पठत पठत अग्र डाज पठत पठत डाज होने पर एक तरह परम्रीडिता पहले आया है से परम आम्रीडित संज्ञा तो दूसरा पठति की आम्रीडित संज्ञा आम्रीडित संज्ञा पर आगे भारतीय निम्रीडीते डाजी की वक्त आम्रेडित डाचि नित्यम पररूप हो जाता है उसके अर्थ दिया डाच परम यद आम्रेडितम परक हो आम्रेडित क्या आगे डाच हो तस्मिन परे पूर्व पर वर्णोर पररूपम से आद पूरा वर्ण पटत का तकार परव पकार पटत का पकार दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा पकार पटत पटत डाच पटत पटत डाच में डाच के पूर्व शब्द क्या है पटत अमृत तो कौन सा तो है वही अमृत है अमृत के आगे डाच है क्या आ, उसके पहले क्या शब्द है पटत परम यद अमृतम पटत शब्द पटत शब्द परम रहते है पूर्व में क्या शब्द है पटत उसका अंतिम वर्ण तकार उसके उत्तर में क्या बन है तो पूर्व परवर वर्ण तकार पकार दोनों के स्थानों पर ररूपम पर रूपम मतलब पटत का पकार तब प दोनों को हटा कर प हो जाएगा तकार पकार हो पकार हो गया तो पट पटत अगर डाच डाच होने के बाद डीत होने से टे से लोप हो जाएगा टेटी टी का आलोप होने पर पट करोती अव्यय है फिर स्वाद उत्पत्ति होती है किंतु अव्यध आपसे वो लुप हो जाएगा पट पटा करोती अव्यक्तानुकरणात किम अव्यक्त का अनुकरण हो तो सत लगेगा डाच होगा नहीं तो इसे ई करोती यह अव्यक्त अनुकरण ऐस में तो अल्प थोड़ा कुछ करता है ई सत करोती ये अव्यक्त अनुकरण नहीं होने से डाच नहीं हुआ तो ई सत करो दी ऐसे रहा द्वजवराधार्थ किम श्रत करोती श्रत ऐसे कोई शब्द ये अव्यक्त के अनुकरण है कोई श्रत शब्द होता है तो श्रत करोती अव्यक्त के अनुकरण है किंतु द्वजवराध होना चाहिए आर्धा कम से कम दूस डाचिक विवक्षित द्वितीय करेंगे तो सत शत होगा आधा में एक अच एक अच रहेगा आधा में दो अच अनेक अच होना चाहिए सत में एक अच है इसे डाच नहीं हुआ अबरेत की कम से कम दो अच होना चाहिए दो अच यदि केवल कहेंगे तीन अच चार ही एच में नहीं होगा अवर करने से दो होने से होगा दो से अधिक अध हो जाएगा खरटत खरटत करती खरटत तीन अचे डाची भी क्षेत्र देवल हो गया करट करटत करटत आम करटतम हो जाएगा फिर सुप धातु लो हो जाएगा तदित्य तो डाँच होने के बाद खरटत के तकार आगे खरटत का अखकार ये दोनों में नित्य में अमृत्य डाची पर लोप हो जाएगा खरट खरटक रेडा डाटे से लोप हो जाएगा खरट करटा करोति खरट खरटा एक पद अव्यय है फिर स्वाद उत्पत्ति सुप धातुलज खरट खरटा, खरटा करोती अनित के शब्द पर में हो तो नहीं होगा पटत इति करो पटत इति यह अव्यय अनुकरण है और पटत में द्वजार पटत द्वच है डाचीकरण दी तो हो जाएगा तो हो जाएगा किंतु पर में इति शब्द नहीं होना चाहे अनित पटत के इति है पटत अग्रति एक सूत्र अव्यक्ता अव्यक्ताुकरण स्यात इतो अव्यक्ताुकरण स्यात इतो इसे में लोगों में नहीं अव्यक्तानुकरण से अत इति पर रहते पर रूप हो जाएगा तो पर रूप हो जाएगा ई के साथ तो अत चला गया ई में मिल गया पटत के अटा देंगे तो क्या रहेगा अत चला गया क्या रहेगा पट पटत के अत चला गया आत तो चलाने पर रहेगा पट आगे इति हो गया दोनों आत और इति के मिलकर हो गया पटिति बन गया पटिति करो पटत इति करोती अभ्यक्ता पटत अभ्यक्तानुकरण से अत पटत में अत अत इति पहते पर हो जाएगा पटिति करोती इति सार्थिक समाप्त हो गया आगे अर्थात स्त्री प्रत्यय स्त्रियाम ये अधिकार हैं स्त्रियाम आगे सूत्र आएगा सो सब स्त्री में स्त्रियाम सब सूत्र के साथ मिल जाएगा समर्थानाम इतिबत समर्थानाम प्रथमा दवा ये यहाँ तक तो गया स्त्रियाम का अधिकार ये चार एक तीन है और चार एक व्यास आएगा समर्थानाम प्रथमा दा उसके आगे तद्धित प्रत्यय तो वहाँ तक स्त्रियाम का अधिकार चलेगा मतलब समर्थान समर्थन सूत्र तक समर्थानाम प्रथमाधवा जो सूत्र आएगा वहाँ तक इसका अधिकार चलेगा अधिकारों से अधिक्रियते उपरी तूत्र संबद्य तथे अधिकार आगे आगे सूत्र आएगा सबके साथ स्त्रियाम उगित स्त्रियाम टिड्डान सूत्र आएगा स्त्रियाम सबके साथ स्त्रियाम मिल जाएगा अजाद्यत अजादेश अजादयच्च अच्छ अजाद संहारदे अजादत अजादी अज आदिषा ते अजादय अजागण है अजादी अतः अदंत च वाच्यम यीव तर द्युते टाप से और अजादि गणे में पठित शब्द जितने उनको लेना और जो अकारांत शब्द हो उनका वाच्य जो स्त्रीत्व स्त्री स्त्रीत्व तो, तो, तो, कोई शब्द पुलिंगा में कोई स्त्री में होता है स्त्रीत्व तो, तत्र द्योत्य कहने का अभिप्राय ये जो टाप आदि स्त्री प्रत्यय होंगे स्त्री प्रत्यय का अर्थ नहीं स्त्री स्त्री प्रत्यय का द्योतन सूचन होने पर स्टाप प्रत्यय होगा टाप होता है द्योतक अर्थ का सूचक टाप प्रत्यय देखकर के मालूम हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया अजा मंदा ये ताप प्रत्यय को देखकर के उस टाप प्रत्यय स्त्रीत्व का द्योतक है जैसे धातु के साथ उपसर्ग प्रयोग करते हैं धातु का तो अर्थ है उपसर्गवाचक नहीं है अर्थ का वाचक नहीं है द्योतक है द्योतक द्योति द्योत प्रकाशक अर्थ का प्रकाशक सूचक है धातु का अनेक अर्थ है अनेक अर्थ में किस अर्थ में कहाँ प्रया किया गया हृयहरण्य धातु है हृियहरण्य धातु यदि प्र जोड़ दिया तो क्या अर्थ होगा प्रहार तो प्रहार में प्रहार पिटना प्रहार और आ जोड़ दिया तो आहार खाद्य होता है वी जोड़ दिया तो विहार परि हो गया तो परिहार त्याग सम जोड़ जाता बहुत अर्थ हो जाता है किंतु अर्थ हृ धातु का ही है सम परि उप इनका अर्थ नहीं उपहार भेट हो जाता है परिहार त्याग तो उपसर्ग का अर्थ नहीं अर्थत हृधातु का हृ धातु का बहुत अर्थ है कौन सा अर्थ क्या लेना है उसका सूचक होता है उपसर्ग परिहार परिजोड़ देने से हृ धातु का अर्थ त्याग अर्थ लेना अनेक अर्थ है किसी अर्थ को लेने के लिए उपसर्ग होता है सूचक वाचक नहीं ठीक इस प्रकार ये जो प्रत्यय है ये द्योतक है ये प्रत्यय स्त्री का अर्थ प्रत्यय का अर्थ स्त्री ऐसा नहीं है केवल स्त्रीलिंग है शब्द अर्थ है स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग है कुछ कुछ ऐसे शब्द होता है अर्थ में स्त्री पुरुष का अर्थ नहीं तो कहीं कहीं अर्थ होता है कहीं कहीं अर्थ के बिना होता है जलम नपुंसक है और आप शब्द आप नपुंसक है स्त्रीलिंग है एक दार शब्द है पत्नी स्त्री के लिए पुल्लिंग है दारा नित्य बहुत प्रयोग होता है तट शब्द है पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग है नपुंसक है तट तटी तटम तीनों प्रयोग होता है तो शब्द में से हिंदी में भी इसे होता है ए, ऐ, अलग अलग लिंग है शब्द को लेकर के अर्थ में कोई होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है संस्कृत में ऐसा ही है अर्थ में कहीं स्त्रीत्व है कहीं अर्थ में नहीं होने पर भी शब्द में ऐसे स्त्रीत्व है टाप साप अज एड़का अश्वा चटका मुसिका एक दो तीन चार पाँच ये सब अदंत भी है अज एड़क अश्व चटक मुसक अजत है बकरा एड़क है भेड़ होता है अश्व है ग चिड़िया है उसका विलभिंग को कहते चिड़िया है मूसा है, है ये चार पांच शब्द अदंत है अदंत होने मात्र से टाप सिद्ध था फिर आजादिगण उसको इसलिए पढ़ा वहाँ प्राप्त एक सूत्र आगे आएगा जातिरस्त्रि विषय दय दय उपधात जाति लक्षण गिस्ट प्राप्त है इसमें आगे आएगा जातिर अस्त्र विषाद पदार्थ आगे आएगा उंगीस जो प्राप्त है उसका उसको बाध करने के लिए आजादी गणे पढ़ दिया ताप हो जाएगा इसी प्रकार बस होड़ा मंद विलात चार शब्द ये भी अदंत है अदंत होने के कारण वो भी अदंत को मान कर टाप प्राप्त था किंतु उसको बाध करेगा एक सूत्र आगे आने वाला है वयसी प्रथम कुमार शब्द कुमार शब्द स्थली में कुमारी हो जाता है जैसे कुमार शब्द इसी प्रकार बाल पाँच बाल वत्स होड़ा मंदा विलात पांचे ये पाँच में वयस्य प्रथम शब्द सूत्र से गिप प्राप्त था उसके बाद करने के लिए आजादी पढ़ दिया तो बाला वत्सा होड़ा मंदा विलाते आजादी होने के कारण टाप हुआ अजायड़ का सच का मुसिका ये अजाद्य होने के कारण टाप हुआ अदंत को मानकर टाप प्राप्त था जाति जातिरस्तु विषय सूत्र वैश्य प्रथम ये दोनों सूत्र प्राप्त होने से उनके बात करने के लिए आजादी मानकर टाप हुआ अदंत मानकर टाप हैंगा सर्वागित स उगित उगित उको तो उगीत से उगितंता प्रातिपदिका स्त्रीयात हंत जो प्रातिपदिक उसमें स्त्रियों में गीप हो जाएगा भवती शब्द बनता है भाते डबतु भा धातु से डबतु दवत प्रत्यय डबतु के उकार संग के उगिते डबत में डीत होने का टील हो जाएगा भवत तो बन जाएगा भगवत का प्रथमान्त तो भवान बनता है भवान भवंतु ये उगित होने के कारण गीप हो गया उगित अंत प्रातिपदिक है भवत गीप होने भवत के कारण भवत भवती प्रातिपदिक से गिप भागवती बन गया और भवंत जो है ये शत्रुअंत है भू दात से शत्रु प्रत्येक कर्त सप होगा भवत प्रातिपदिक है शत्रु भी कार्य उगित उगित होने का उगित सिघी प्राप्त हुआ वहाँ एक सूत्र पहला आया है अभय प्रकरण में कहा अभय प्रकरण सै आलंत हाँ हाँ हाँ सप चनोर नित्यम सप चनुर्न नित्यम आया है नूम हो जाएगा तो भवंती बन गया पचत में भी हो जाएगा पचंती बन जाएगा उगीता सिंह भी पचत धातु से सत्र प्रत्यय शत्रु प्रत्यय किस तरह से होता है लट शत्र सत्रपत्य सप होता है पचत बनता है पचन पचंतु पचंत बनता है उगीत संगीत होने पर सप शयन और नित्य नुम हो गया पचंती दिव्यत में श्यन प्रत्यय होने गया दिव्यादि श्यन श्यन होने का नुम हो गया दिव्यन्ती पुलिंग में भवत पचत दिव्यत ऐसे बनेगा और भवन पुलिंग में भव भवन हो जाएगा भवा भव पहला भवती का भवान दूसरा भवन पचत दिव्यत ऐसे बनेगा त्रिलिंग में नम हो गया टिड्ढाण दघ्नय मात्रच तयप क्वरप अंत क्वरपिधि ढ अण अय दघ्नच दघ्नच के यहाँ हो गया के मात्रच तयप, ठक, के, ये है यह रुना ठक तयप कॅ कर ये सब मिलकर द्वंद्व हो गया समाह द्वंद्व बहुत है क्वरप अच्छा पंचम समाह द्वंद कर दिया क्वरप इनसे इनसे अनुपसजनम तिदादी तदंत यद प्रतिपद तत स्त्रि सियाहद्वंद सहारद्वंद करके पंचमें तो इनसे टीट अण इत्यादि ये सब प्रत्यय है प्रत्यय कोई टकार रीति वाला हो ढ अना आदि कुछ प्रत्यय तो जो प्रातिपेदिक के अंत में से सो अनुपसर्जनम य टिदादि कहीं उपसर्जन हो तो नहीं अनुपसर्जनाद अनुपसर्जनादूत्र स्त्री प्रत्ययो तदंत विधि ज्ञापय सूत्र है अनुपसजनात उपसर्जन हो तो नहीं होगा तो अनुपसर्जन कहन से ये सब तदन्त से होता है केवल टी नहीं यद टिदादि तदंत यद जो टितादी अनुपसर्जन हो तदंतम यद अदंत प्रातिवेद प्रातिवेदिक अदंत होना चाहिए अजाध्यता से अदंतिक अनुवृत्ति ततः स्त्रियाम गीप हो जाएगा कुरुषरती ऐसे विग्रह में चरेष्ठ पहलाया है अधिकरण उपपदे चरधाश्रेष्ठ हो जाएगा और उपपद समास होता है कुरुचर बन जाएगा कुरुचर होने के बाद ये चर शब्द है टीति चरण टॉप प्रत्य है टिथ चर शब्द हो गया टिथ प्रत्य हो गया चर टिदादि तदंतम यदंत चर शब्द हो गया टिदंतम टिदंत होने के बाद चर भी तदंत में भी लग जाएगा एक सूत्र है अनुपसजनाथ इस सूत्र है उपसर्जन में नहीं अनुपसर्जन जब समास करेंगे बहुवि समास करेंगे तो उपसर्जन हो जाएगा तो वहाँ अनुपसर्जन से होगा कौन से तदंत विधि इसमें जहाँ विधान किया गया तदंत से भी हो जाएगा टिढिनाति धान, कह दिया तदंत यत् प्रातिपदिक तत टिदंत प्रातिपदिक कुरुचर हो जाएगा कुरुचर ज्ञान गिप यशसा हो जाएगी शिवम यश हो जाएगा कुरुचरी स्वाद्योत्पत्ति सबू जितने अभी गया है अजा एड़का में स्वादिक उत्पत्ति होती ताप होने के बाद सुहाने के बाद क्या होगा हलंक्य दीर्घा सूत्र से भवती भवंते में स्वादिक उत्पत्ति होगी लोप के सूत्र से हलंक्य है इसी प्रकार कुरुचरी होने के बाद स्वादी सु लोप हो जाएगा हलंक पर दीर्घात नदट शब्द है पचादिगण में पठित नदट देवट नदट है इन नदद धातु से ट्रत्य अस्पृत्य हो जाए नंदी गही प्रचादि व्यव ल्यूणी न्यचह तो पचादिगणे में पढ़ा गया नदट टकार इस्ञा को टकार जोड़ करके तो टकार की हलनते से संज्ञा है। तो टित टित होने कहना कारण टित ढाण से गीप हो जाएगा नदट क्या नद अगर घिप यासे चलोप हो जाएगा नदी सोहाने के बाद हज्यालोप हो गया नदी देवट भी पचादी गण में आया दिव्य क्रीड़ा विजिजा व्यवहार स्तुति मदम सवप्न कांति गतिशु कितना में मालूम है याद है, है किसको मालूम है दस अर्थ वही किसको मालूम है नहीं बोलो हाँ दस ये इसमें दिव्य धातु से पच्चादी अच हो गया तो पुगंध गुण होकर देव तो वहाँ पश्चात गण में देवट रीति करके पड़ा, टित होने के आन केलनते टित ढाने से गीप, गीप हो गया बन जाया देवी ऐसी लोप होकर के, आगे सौपर्णय जो सुपर्णा शब्द है सुपर्णा का स्त्रीलिंग में सुपर्णा का आपत्य स्त्री भी हो ढक ढक होने के बाद ढक हो जाएगा आई एन एस ऐसे जो सौपर्णय होगा सौपर्णय में यहाँ ढ प्रत्यय ढांत प्रत्यय ढक है प्रत्यय ढ तो है प्रत्यय तदंत हो गया सौपर्ण्यय उससे हो जाएगा अंगीप यश लोप सौपर्ण्ययी स्वर्ण क्या अपत्य सौपर्ण अपत्य स्त्री सौपर्ण्ययी इसी प्रकार इंद्रदेवता से सहस्य देवता से अन्न इंद्रदेव इंद्रदेवता से अन्न होने के बाद यशोप आदि से वृद्धि होती तदित्व शौचमा दे ईंद्रमता ईंद्रम और अनंत होने के कारण गीप हो जाएगा तो यसे चलो पंद्री इंद्रदेवता अशंद्री हभागवा यभाग्वादी ऐद्री उत्सै उषा दिव्य हो जाएगा उषा तो थोटि ढाण घीप हो जाएगा उत्साह यम औसी उत्सव सेम तत्सदम अन् होकर के औत्स बन जाएगा फिर अन् ये हो गया आयन अयंत आयन अयंत का उदाहरण है ऐसे चलो होकर औत् बन गया आन आयन अन्ने क्या तो द्वयसच द्वयसच दघ्नच मात्र तीन प्रत्यय होते प्रमाण दघ्न मात्र च तो उरु प्रमाणम प्रमाण उरु उवयस बनता है तो द्वयसच प्रत्यंगीप हो गया उरुद्वय सी उरु उरु दग्नि मात्रि उर्दघ्नि मात्रि में द्वय सच सब शब्द तो तय सच लोप होकर के गीप्ये हलंग्यापलोपे उरु प्रमाणम अस्या ये विग्रह क्या होगा उरु प्रमाणम उरु प्रमाणम अस्या तिलिंग में पंचते संख्या अवयव तय यस्या जिसकी पंचतः सदमि गया त्व प्रत संख्या तय तयप का उदाहरण हो गया गीप हो गया जैसे चलोप पंचतई आगे तयप के बाद ठक ठक तेना दिव्य दिखाने जायती जीतम अक्षर दिव्य ती इति अक्षय से ठग हो जाएगा आक्षी कब बनता है टी ढाण गीप हो जाएगा ऐसे चलोप ज आक्षी की और लवनम तदस्य तदस्या पण्यम लवनम पण्य क्या है शत्र तदस्य पण्यम लवणम पण्या लवण बिक करने वाले तदस्य पण्यम सूत्र से होता है लवण शब्द से ठय ठय टिप्पणी में लवणा ठै है ठीक है ठै हो जाएगा लवणा ठै अच्छा ठस एक हो गया लवण लावणी का बनता है टिढान की बगर तो लावणी की जो स्त्री लवन करने वाले या अदृश्य शब्द बनता है तदादृश्य दृश्य आलोचने कंच सूत्र से कय प्रत्यय हो जाएगा कय प्रत्यय हो जाएगा तो दृश्य दस्य कय यत को आ सर्वनाम हो जाएगा या दृश्य बन जाएगा या आदर्श का स्त्रीलिंग में ट्रिढाण घी पे होकर ऐसे चलो यादृश्य जिस प्रकार इवर बनता है ईण नश जिस दिव्य पर इन धातु से क्वरप इन गत्यर्थ है क्वरप क्या वर किन से गुना नहीं अरे पीतवन से तुक हो गया अरे पित कि तुक इ्वर बन गया गिपवन से यच लोक होकर होता है इ्वरी इ्वरी चलने वाले जाना आने वाले तो इन धातु से नय इक्यु तरुण तरुनाख्यान क्यों नाना स्नक्यूंतरुणतलुनाख्यान ओम नृत